जब मौत तुम्हारे सिर सवार है तो चले थे भगवत प्राप्ति के लिए हंस गए बहुत छोटी छोटी चीजों में महात्मा लोग जब संतार की दिशा देखते हैं सूरदास पतित खल कामी नहीं थे वो तो सबके साथ एक होकर बोलते थे मौसम कौन पतित खल कामी अपने लिए नहीं बोलते थे वो वो साधकों की दुर्दशा देखकर संसारी विषयी पुत्रों की दुर्दशा देख कर ऐसा बोलते थे दुनिया के सब साधक सब जीव सूरदाज के स्वरूप हैं और उनके दुख में दुखी हो करके वे ऐसा बोला करते थे मौसम सब कौन कुटिल खल का आओ भाऊ हम कहा है इस बात को समझो आप ब्रह्म भी हैं आप त्रष्टा भी हैं साक्षी भी हैं बड़ी ऊंची स्थिति में भी पहुंच गए हैं और बेईमानी भी कर रहे हैं आपसे ईश्वर रोज बातचीत कर जाता है हैं? और आप गुस्से में सराबोर भी रहते हैं आपको ईश्वर प्राप्त है और लोग आपका पिंड नहीं छोड़ रहा है कि भावक कुछ तो अपनी ओर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या हैं? स्वर्ग का स्वप्न देखते हैं और रह रहे हैं नरक में निकालो अपने आप को इसमें से यदि तुम स्वयं नहीं निकालोगे तुम्हारा काम तुम्हें दुख नहीं देता है तुम्हारा क्रोध तुम्हें दुख नहीं देता है तुम्हारा लोभ तुम्हें दुख नहीं देता है तुम्हारा छल कपट तुमको दुख नहीं देता है तो दूसरा कोई तुमको क्या समझावेगा और क्या आगे बढ़ाएगा भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने आपको ध्यान में बोला पढ़ते हैं गीता के बीचों बीच हो अठारह अध्याय ना गीता नवे अध्याय के अंत में भगवान ने जो बात कही है वो तो आपके ध्यान में है वो कहते हैं अपने को तो मेरे साथ जोड़ वस्तु आप ध्यान में दो मन मना भवो मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कार माने वैश्यसी युक्तवैम आत्मान मत बढ़ाएगा ये चमत्कार है गीता का इस श्लोक का जो पूर्वार्ध है और पांच अक्षर जो दूसरे उत्तरार्ध के जो पांच अक्षर हैं ये दो बार गीता में आए नवे अध्याय ग्रंथ में बिल्कुल मध्य में और फिर अंत में सर्वुझतम भूय शे परमं वच यत्ते हम प्रियमानायो मनमना प्रीय वक्ष्यामी हित कामया मनमना मदियाजी ममस्कुर वै मनम मदियाजी मे वही यहां तक एक ही है जो नवे अध्याय में वही अठारह अध्याय का युक्तवम मत मतपरायणा की जगह सत्यम से प्रतिजाने जाने कितने श्याम से सोचते तो तो हैं अर्जुन तुम मेरे प्यारे हो आप लोग कहते हैं प्रभु तुम मेरे प्यारे हो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरे प्यारे हो सिंह तुम मेरे प्यारे हो केवल प्यारे नहीं कहते हो भक्तोशी में सखा चेती रहस्यम की तदुत्तम अर्जुन तुम मेरे भक्त हो तुम मेरे सखा हो इतने नहीं और भी बोलते हैं इष्टोसी में दृढ़ाती तथो भक्शा मित्र तुम मेरे इष्ट हो वो तो तुम भगवान को जैसा मानोगे अपना वैसा भगवान भी तुमको तुम मानेंगे अपना तुम भगवान को प्रिय कहो तुरंत भगवान बोलेंगे प्रिय तुम बोलोगे भगवान को तुम स्वामी भगवान बोल देंगे साहब तो मैं तुम्हारे अधीन भगवान बोल देंगे मैं तुम्हारे अधीन तो तो जो मुंह से शब्द बोला जाता है ना, वो लौट के आता है अहमदाबाद के काकरिया तालाब में जाके बीच में चिल्ला, वो तो तुम्हारी बोली हुई आवाज लौट के आ गई के हमने देखा ऋषि केस में चंद्रेश्वर महादेव के पास जाकर गंगा जी के किनारे चिल्लाओ जो तुम बोलोगे वही आवाज सामने से टकरा के लौटेंगे समष्टि क्या बोलते हैं समष्टि वही बोलती है जो व्यस्ति बोलती है ने कहा तो मेरे प्यारे प्यार की बात प्यार की बात सुनो प्यार के मन भवो भरो मत भक्तो मद यादी इमाम अपने मन को स्वरूपात ये मनमना शब्द का संस्कृत में है ऐसा अर्थ होता है अहमेव मनोयस्य मनमना ये जाकरण की रीति है अहम का मन हो गया है अहमेव मनोज तुम्हारा मन क्या है भगवान कहते हैं तुम ऐसे बनो तुम्हारा मन मैं हूं मैं तुम्हारा मन कभी ढूंढो कभी झूढ़ो कि तुम्हारा मन कहा है क्या है तो मन न मिले भगवान मिले मन ऐसा भगवत आकार हो जाए कि खुली आंख से चाहे दंद हाथ से ढूंढने गए हमारे कलेजे में तुम्हारा मन क्या है कैसा है क्या कर रहा है तो मन तो मिला नहीं वहाँ मिला पीतांबर धारी मुरली मनोहर मंद मंद मुस्कुराता हुआ प्रेम भरी चितवन से देखता हुआ पीताम्बर पहराता हुआ जिसके दसों उंगलियों के नाखून पांव के हाथ के चमा चम चमा जम जल में जल में जगमग जगमग जग करे हमारा दिल कहाँ है तो तुम्हारा दिल तो कृष्ण हो, तो हो गया है तुम्हारा दिल तो राम हो गया है तुम्हारा दिल तो शिव हो गया है असल में अपना दिल जिसका ध्यान करता है वही उसका आकार हो जाता है दिल की शक्ल क्या है दिल की सूरत क्या है दिल लाल है कि काला है कि पीला है उपनिषदों में वर्णन है इसका हो रंग का वर्णन वर्णन है।, है कि जैसे बरसात के दिनों में लाल लाल वीर बहुति धरती पर चलते हैं ऐसे रंग का दिल है एक बर्णन है बोले सफेद भेड़ के बाल का जो रंग होता है आदि का सफेद भेड़ के बाल का जैसा रंग होता है वैसा रंग है दिल का का टूटर जैसा होता है लाल लाल वैसा रंग है दिल का। काला रंग है दिल का बोले नहीं नहीं ये सब दिल का रंग नहीं है तुम जिसका ध्यान करते हो वही रंग है दिल का यदि तुम श्री कृष्ण का ध्यान करते हो तो तुम्हारा दिल नहीं कृष्ण है दिल नहीं राम है दिल नहीं शिव है दिलु कितना कितना सुगम है मन मोभव अपने मन के बारे में थोड़ी जानकारी आज कल के मनोविज्ञान में भी और प्राचीन काल के मन शास्त्र के जो वेदता भी विधि अभी तो मन के संबंध में इतनी खोज नहीं हुई सुषुप्त काल में मन क्या रहता है ये अभी आज के मनोविज्ञान की गति में नहीं है वो नहीं जानता आज का मनोविज्ञान वो जागृत अवस्था के बारे में और स्वप्न अवस्था के बारे में तो थोड़ा विचार भी करता है परंतु तो गार्ढ मित्रा के समय मन का क्या होता है वहां तक आज के विज्ञान की गति नहीं है अंदाज है अनुमान करते और समाधि में मन कैसा होता है ये तो जानते ही नहीं संस्पर्श ही नहीं है एक एक अवचेतन मन है एक प्रवृति मानस है एक में जान बूझ करके हम सोच विचार करते हैं एक में अनजाने बसते आ जाते हैं परंतु कहाँ से आते हैं लोग कहते हैं मैल ही मैल है मन में वही उठते हैं अरे बाबा हीरे हैं इसी कतरे में हीरे भरे हुए हैं रत्न भरे हुए हैं अनाज काल से अब तक के संचित सुबह सुभा व्याम मार्गा व्याम पहंती वासना कर आप अपने दिल को देखो मन बना अव तो बात यह है कि हमारा मन कभी थकता नहीं है अरे मन की बात तो जाने दो धड़कन चलती है ना धड़कन ये मां के पेट में चलना शुरू हो जाती है वो अभी एक डॉक्टर ने गड़बड़ा दिया था एक रानी के पेट में आया बच्चा और उन्होंने जाके डॉक्टर को दिखाया पाँच छ महीना हो गया था उसने कह दिया तुम्हारे बच्चे की धड़कन बंद हो गई नहीं चलती है उसको दो दिन के भीतर निकलवाओ नहीं तो तुम भी मर जाओ ऐसे कह दिया। मैं होते हैं यहाँ से खोल गया मैंने कहा बाबा जल्दी मत कर पांच सात दिन और महर गए किसी और डॉक्टर को दिखाए गए हे महाराज उसने दिखाया दूसरे डॉक्टर को तो धड़खंड सल्ती मिली फिर इससे पूछा तब तो उसने फिर जांच की क्या बात है तो उसकी मशीन खराब थी बैटरी जो थी ना वो मशीन है वो निकमी हो गई थी आ, वो धड़खंड का दोस्त नहीं था वो बैटरी का दोस्त था हाँ जरा जांच वांच करवाने में है कभी सावधान हमारे कई बार हर महीने में प्राय नहीं तो दो तीन महीने में तो जरूर होती है ना जाँच कई बार हमने जांच करवाया तो बोले खोले स्टाल इतना ज्यादा है मैंने कहा हो रहे सत्ता बिल्कुल गलत भिल्क जाँच है दोबारा जांच करवाने पर दिल्ली में सौ सौ का फर्क मिले हो सौ सौ का फर्क डायबिटीज में भी ऐसा हुआ नाम है कॉलेज कोलेस्ट्रॉल में भी ऐसा हुआ ये हम लोग जो डॉक्टर को परमेश्वर समझते हैं कुछ थोड़ा विवेक विवेकपूर्वक काम करना चाहिए अविवेक से नहीं ये है तो ये धड़कन हमारी जो तो है ये कभी थकती नहीं मां के पेट में चलना शुरू होती है और मृत्यु के अंतिम क्षण तक विश्राम नहीं करती है ये तो हुई बात धड़कन की वो तो भौतिक है वो तो ऐसे बंद होने लगती है तो जरा बैटरी भी लगा देते हैं हैं, उसमें तो तार भी लगा देते हैं और कि उसको शक्ति मिलती रहे तो जब हरकत आदमी नहीं थकती है तो मन आपका कैसे थकता है तो मन में कभी थकान नहीं होती वो हमेशा कुछ न कुछ काम करता रहता है सुशुक्ति में भी क्रियाशील रहता है समाधि में भी क्रियाशील रहता है वो हम जानते हैं उसको योगदर्शन नहीं है तथा प्र, प्रशांत वायिका संस्कारा संस्कार वहां भी धीरे धीरे धीरे खिसकते रहते हैं संकल्प करके सो जाओ कि हम पांच बजे उठेंगे एक दिन दो दिन तीन दिन गार्ढ की सुप्ति में भी वो संकल्प रहेगा और अपना काम करेगा हो मन कितना जागता है परिश्रम तो होता ही नहीं अब उसमें यह है कि दर्शन शास्त्र पढ़ो अगर मन न लगे इसमें हैं, तो भक्तिशास्त्र पढ़ने लग जा भक्ति शास्त्र में मन अलग है तो काव्य शास्त्र पढ़ने लग जाओ काव्य शास्त्र में मन अलग है तो कहानी कहानी चुटकुला पढ़ने लग जाओ परंतु मन बेकार में बैठेगा कुछ न कुछ चाहिए जो लोग कहते हैं हमारा मन फट गया वे लोग मन के स्वरूप को नहीं जाए ऐसा मन मिला रहा तो आप बांट दीजिए मन से विचार प्रधान मन निर्णय विचार देखे और प्यार देते आशक्ति आसक्ति प्रीति प्यार और मैं और मेरा चार हिस्से हुए मन को तो बांट देती है और पूर्वक माने पटवारा करके आप ईश्वर के बारे में विचार के जब तक आपसे विचार हम दो तो एक बात करना पड़ता है कि संपूर्ण जगत का कारण भगवान है जो जगत का अभिन्न निमित्तों का कारण नहीं है वो भगवान नहीं है आ, उसी से इसकी सृष्टि हो रही है उसी में स्थिति है आ, और उसी में जगत का प्रलय है जहां देश काल और बद्रू नहीं होते वहां भी भगवान होता है तब एक विज्ञान से पर विज्ञान होगा यदि भगवान के स्वरूप पर कर विचार करोगे तब तो असली भगवान की ओर चलोगे और यदि विचार से ही परहेज करोगे परिजीन का तब अपने बेटे का नाम भगवान रखते अपनी मानसिक कल्पना का भगवान रख के और उसी में रम जाओगे भगवान के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर ईश्वर है क्या तो विकार होना चाहिए निर्णय होना चाहिए निश्चय होना चाहिए मन मना भव ये जीवन ये जगत भगवान का है और मेरा मेरा कोई है तो सूरत अब दो सब मध्य हो मन मना होगा ये ज्ञान हो अहम मरो जस्य तुम्हारे हजर है समाधान ये मान्यता वाले भगवान की सात में आत्मान में है नागिकता है ये हमारी विश्वास, पर कहा रहता है पूरे सातवें आसमान में निराकार है बाइडन ता, ता में में, में, बाबा जब जब तक तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारी मान्यता संता से तिरस्त ही रहे विचार तो करना आ है तो तुम्हारी तुम्हारी तुम्हा विचार करने चलते हैं तो दुनियादारी याद आएगा तुम्हें बोले भाई विचार में थोड़ा सा प्रयोग हो रहा दोस्तों अपने काले के बारे में जब सोचते हो भगवान अरे काला नहीं बाबा काली की पत्नी की पत्नी काली बस अच्छा श्रीमती के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो कुछ जोरी में रखे हुए हैं कहा जाता है देखो तो आपका प्रेम फिकर घूमता है बाजार में जाता है पुराए घर में जाता है टीता राम सीताराम राम अपनी प्रीति को प्रीति को ईश्वर से श्रम जैसे भोजन करने में स्वाद आता है भोजन वाला फंध भी लगता था भगवान में तो हमें एक मिस्त्री की कभी डालते हैं और उसका स्वाद आता था तो मीट नहीं आते हमारा भजन करता एक मिस्त्री की कभी आते, आते है जैसा भोजन में स्वाद आता है वैसा भगवान के भजन में स्वाद आते बंगाली लोग तो भजन को भी भोजन ही बोलते है बोला उनके उच्चारण में वजन में भोजन है मुंह को जो रसगुल्ला बना के बोलता है मारवाड़ी लोग बोलते हैं ये कहना बंगाली लोग बंगाली लोग बोलते हैं, तो उनका मुंह ऐसा लगता है जैसे उसमें रसगुल्ला बन जाते बोलते हैं वो वो भगवान भगवान भगवान बोलते हैं और पंजाबी में पकवान बोलते हैं धनो ने भगवान तो पटवार बना दिया है आहा। और बंगालियों ने भोगवार बना दिया है भजन, भोजन जैसा भोजन में स्वाद आता है ऐसा आपको भगवान का भजन लेते समय करते समय प्रीति तृप्ति आती है कि ना? जब आपका स्वाद भगवान में जाएगा तो दुनिया के स्वाद स्वादी हो जाएंगे भो तो आप कहाँ आता है देख लो। भाई, कुछ भगवान के लिए जगन करो त्याग करो पूरा बलिदान करो मत मदयागन क्या होता है याद में होम होता है तो कुछ भगवान के लिए होम करो अब जैसे किसी साधु को परेशानियां जो स्थान देने के लिए बोलो, बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो निकाला है तो भरा है तो निकालो अरे बाबा भरने की तो कोई तो छुट्टी करो है ना भजन में वो खन खन बाल रहेगा ये रहेंगे मत यादी को थोड़ा त्याग करो याद व्यजन करो आप आपको मदद लीजिए भगवान की सांस आप धर्म कर्म जो करो तो भगवान के लिए ये पुरात ये जाना ये आना भगवान तुम्हारे हृदय में उनको छोड़कर कहा जाते हैं नाम नमस्ते अपने सिर को झुका दो अभिमान को झुका दो मामे बु मेरे पास Oh mm -hmm.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 ध्यान देते बसदेव सुखंकार से मथुरा में संख के कारागार में देव जी बसदेव से श्री पृथ्वी का जन्म और देवंकार से जो कुछ वृंदावन नंदगा में व्यवहारो स्व प्रकाश करती वहाँ से लौट के फिर मथुरा कंस कन्न से चाणूर और क्रह्मा करने के बाद पहले के कारागार में जन्म फिर प्रज में जा के पूजा करना वहाँ ऐसी लौट कर कंस ठहन को मारना उसके बाद देवती का ब्याह करना बच्चा पैदा करना अपनी मां को जैसे आने पहुंचे को करना उसके मरे हुए बेटों को भी नौका देना ये सब द्वारका की पूजा है द्वारका और देवती परमानंद उसके बाद जगत गुरु उद्धव को अर्जुन को चीता आदि का उपदेश करना जगत गुरु ऐसी श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं जन्म के दिन से लेकर और उद्धव को उपदेश करने तक की सारी लीलाओं का संग्रह होने के कारण श्रीकृष्ण की मीलाओं के शीर्षक के कृष्ण को संस्कृत के सदृत बहुत महत्वपूर्ण वैसे तो बोलने के लिए तो सब लोग बोल लेते हैं परंतु इसमें श्रीकृष्ण की संपूर्ण मीलाओं की भी सूचना है ये तो बात संभव है आपके ध्यान में हो और ना हो तो आ जाए दस देता देवाचारियों मदनम देवशानंदम कृष्ण बंदे जगदुरु श्रीलौ श्रीकृष्ण दाक्षा परश्रम तत्व वर्ष में आने तैयारी तो मेरे इष्ट दीष् इस का अर्थ होता है तो इजे इष्क और ईजते ही इश्क दोनों धातुओं धार्मों के है। मैं तुम्हें चाहता हूँ प्यारे अर्जुन मैं तुम्हें चाहता हूँ मैं तुम्हारा सेवक प्यारे अर्जुन मैं तुम्हारा सेवक मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ तुम मेरे इष्टदेव हो इष्टो से तुम मेरे इष्ट हो इष्टदेव हो और मैं तुम्हारा सेवक मैं तुम्हारी सेवा दे में देता इसलिए तुम्हारे हित की बात कही हित की बात कहने में भगवान श्रीकृष्ण ने एक तो कहा कि अत्यंत दुख की बात बताऊ सर्वगुज अब तक दूसरे से जो बात नहीं कही नहीं बताई सारे, जता बुर्जियता। इतनी गुप्त बताता हूँ कि तो बस सबसे ज्यादा गुप्त बात ये है ये मित्र को बताने के परम मैं तो दोरे बाबा तुमको कभी कुछ कभी कुछ बताते रहते हो कितनी बार तो बुज कह चुके कितनी बार बुजन कह कितनी बार है तमम प्रवक्याद करम मया कितनी बार तो बता चुके बोले परमम बता आखिरी बात है परमम बचा का ता, आखिरी बात है परम गुप्त गुप्त से गुप्त और आखिरी बात और तेज विचार खुद तो और हितकारी ना हो और अंतिम बात हो चुनौती ही तो देते हैं ना ये आखिरी बात तो पत्नी अपने पति से कहते है मैं कहे देते हूं तो बोले भाई आखिरी बात की हो और अहित की हो तो गुप्त से गुप्त आखिरी बात और हितकारी अब मैं तुमसे कहूंगा बख्शा है संस्कृत भाषा में बख्शाने तो तो का दो तो अर्थ होता है एक तो होता है कहूंगा और एक होता है भोंगा तो बक्षा तो ने हित वक्या अनुग्रह प्रापक इसका भविष्य में जो प्रयोग होता है ना बहानी ये तो वर्तमान है।, है और उगाह ये भूत है और में सिर्फ टोटरी लेके तुम्हारे हित की जिम्मेवारी में अपने सिर्पन उठाकर बोलता हूं तभी तो हमसे लोग कहते हैं महाराज हिंदा के श्लोक बोलना सिखा दो भाई तो ये किसी स्कूल में शिक्षा हो विद्यालय में शीख किया हो मानसिक से सीखते हो कोई अपने घर में पंडित ला गए आप लोक पर ध्यान देंगे में मैं तुम्हारे हित की टोकरी अपने सिर पर देखे चल रहा हूं मैंने तुम्हारे हित की जिम्मेवारी मुझ पर जगत गुरु बोलते हैं जगत गुरु कृष्ण बंदे जगत अच्छा और अर्जुन के लिए सब प्रयोग है इस तो उसी तुम मेरे माने मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें जानता मैं तुम्हारा सेवक दोनों मैं तुम्हारा प्रेमी हूं तुम्हें चाहता हूँ माने मैं तुम्हारा पक्षपात यदि भगवान अपने भक्त का पक्षपात न करें तो भक्ति करना ही व्यर्थ हो जाएगा वो न्याय को तो कलेक्टर भी करता है जज भी करता है प्रधानमंत्री भी करता है राष्ट्रपति भी करता है सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज जज है वो भी करता है जमराज भी करते हैं न्यायी धर्मशास्त्री पंडित भी, भी न्याय की रीति से पेश करते हैं और तो वो नहीं न्याय लेना हो तो जमराज के दरबार में जाओ धन्य बड़े सोने के हैं उनका फल दो अपने बड़े पाप के हैं उनका दंड दो भगवान के दरबार में दंड पाने के लिए न्याय पाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वहां तो उनसे पक्षपात करवाने के लिए जाते हैं अपने भक्त का पक्षपात करते हैं भगवान हम भगतन से भगत हमारे सुन अर्जुन दर्दी की आत कर सकता है युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपना अपना पक्ष लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए हो कृष्ण के पास कृष्ण समझ गए दोनों आने वाले हैं सोने का बहाना करते दुर्योधन आए वो महाराज वो मुकुट वो तलवार है वो चौटा वो साधी बड़े शानदार के साथ आए शैल कक्ष में गए हैं और स्त्री हम बड़े हैं वही साधारण थोड़े हैं राजा हैं बड़पन लेके गया और श्री कृष्ण के सिरहाने की ओर बैठ गया बाद में अर्जुन आए अर्जुन के साथ अर्जुन के स्टेट पर मुकुट भी नहीं था वो जमींदार कपड़े भी नहीं थे साधारण कोई सेवक सिंह भी नहीं पहले कोई सिपाही वाला सिपाही सलवार तो और हाथी घोड़ा दे के आ गए हो महाराज महात्मा से मिलने के लिए तो महात्मा लोग मिलते ही नहीं थे जंगल में काट जाते हमको शाम दिखाने आया है बड़प्पन बगाड़ता महाराज अर्जुन सीधा साधा आया भगवान के चरणों में बैठ गया जब भगवान की नींद खुली तो दुर्गोधन बोला कि मैं पहले से आया हूं कृष्ण श्री कृष्ण बोले नमस्कार नमस्कार बड़े हो हम सबको तो नमस्कार करते हैं। आज ये अर्जुन अर्जुन ने पहुंच लिया मैं, मैं नमस्कार करता हूँ अर्जुन मेरे अर्जुन बात है आज तो अर्जुन के मैं युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपनी ओर से चलो ठीक है तो सम्मिलित होंगे दोनों ने कहा मैं पहले से आया हूं तो बोले भाई तुम पहले आए हो पर मैंने देखा पहले आज बोलो ये कोई न्याय हुआ सचो फिर विवाद कर लिया नारायणी सेना और हल बिना हथियार अर्जुन ने कहा हमको राज्य नहीं चाहिए विजय नहीं चाहिए हमको बड़प्पन नहीं चाहिए हमको तो कृष्ण चाहिए दुर्जोदन्य का अक्षा हुआ हम नारायण और एक अक्षा में हम नारायण पहले अर्जुन का पक्षपात है श्री कृष्णदेव दूसरे रिश्ता है बहुत रिश्ता सेवा असल में बड़प्पन सेवा करने में होता है एक बार की बात है यूरिया बाबा जी महाराज को बुखार हुआ जो तो मलेरिया होता है सुनते हैं उसकी डिग्री बहुत बड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा था और उसी दिन पड़ गई से रात्रि तो भक्त लोगों ने कहा बाबा ये तो हमारे शकर में हैं शिव है इनको कहीं बुखार होता है इनको तो कोई बुखार से तो तकलीफ होती है ले जाके चौकी पर बैठाया चंदन लगाया और सिर पर माला जमा के फूल की और उसके ऊपर बेल बत्र हो अजानो बेल बत्र रख देमस्वाय और महाराज हर हर हर कहीं चढ़ा रहे कोई शिव में महाराज हरी बाबा जी हैं बहुत सारा है। अरे तुम भी तो देखते हैं हो कि ये शिव है तुमको तो ये नहीं सूझता कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है अरे तुम्हारे गुरु हैं महात्मा हैं सं हैं इनका शिवत्व तो तुम देखते हो में जो दूसरे को देखता है वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है अपना कर्तव्य अपनी स्थिति से उत्पन्न होता है अपना कर्तव्य दूसरे को देखकर नहीं बनता ये तो संसारी बात है तो प्रेम हमारे हृदय में से निकलता है सेवा हमारे हृदय में से निकलती है इतने संबंध है महाराज तुम्हारे दुनिया में मकान तुम्हारा हीरा मोती तुम्हारा सोना गांधी तुम्हारा कुर्सी तुम्हारा है लोग बाग तुम्हारे इतने संबंध जोड़े हैं कि इसमें भगवान से हमारा कोई संबंध है ये बात तो महाराज सौ पर्दे के पीछे पड़ गई है सौ बर्फ धरती में नीचे पड़ गई है मालूम ही नहीं पड़ता हमारा कर्तव्य क्या है बोले तो भाई इनको क्या करनी है हिंदू तो क्या करनी है तो ये देख। तो ये नहीं देखते कि हमारा क्या कर्तव्य है इस पर दृष्टि नहीं करती देखो गुरुआर और सारथी बने जब सारथी बने तो अर्जुन ने कहा सचमुच बने कि झूठमुठ बने परीक्षा ले बल भाई अनंत अनंतकोट ब्रह्मांड के नायक गगन नियंता परमेश्वर बोले है मेरे सारथी होने में सेवक होने में संदेह तू रखी है मैं सारथी हूं मैं तेरा सेवक हूं अर्जुन ने कहा चलो दोनों सेना के बीच में रद बोले तो जो आज्ञा सरकार से नयोन भयो मध्य रहा अनेता दोनों सेना आज्ञाकारी भगवान पक्षपाती भगवान आज्ञाकारी भगवान अरे बाबा भक्तों के भगवान बड़े विचित्र होते हैं दो तो भगवान चार भगवान रणछोर भगवान नचकैया भगवान गवैया भगवान भगे हुए भगवान ये सब क्या है भगवान भगत के, भगवान भगवान भक्त सेवा तो अर्जुन के पक्षपाती हैं अर्जुन के सेवक हैं और बोले अर्जुन मैं तुम्हारी भलाई अपने सिर पर लेके चलता तो पे तो बख्मी कैह हिमा बक्ष्यामी कथैष्या है सिर पे रो के पहुंचाता तो अच्छा, हूं तुम्हारी भलाई अच्छा बोलो महाराज क्या बोलते हो देख चार बात मना मन मना मगो मधुको मदिया अपने दिल को देख सकते तुम्हारे दिल में कौन है मन है बेटा है रिश्तेदार है नातेदार है जरा अपने मन को उधेर के देते बड़ा कपटी है वो बड़ा कपटी ये ईश्वर के सामने भी जाता है तो अपने भीतर संसार के संबंधियों को ही रखता है को तो रखा है इज्जत को रखता है को तो रखता है बंधा तो तो रहता है वहां और झूठ मूठ ईश्वर की ओर मुंह करके कपट करके छल करके हो ईश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करता है ये बात दूसरी है कि ईश्वर धोखे में नहीं आवे पर वो तो ईश्वर का कर हुआ ना वो तो ईश्वर तो हुआ तो वो धोखे में न लेकिन तुमने क्या किया ये तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो अपनी ओर भगवान ने कहा देखो मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे मन में मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ मैं तुम्हारा पक्षपाती हूँ मैं तुम्हारा हित लेकर चलता हूँ लेकिन मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे मन में प्यारे प्यारे अर्जुन हमें अपने मन में बसा दो मन मना भरो की याद आई है गोपियां कैसी थी आप रात लीला में पढ़िए तन मनस्कार सदा लाभा सदविका सदा ये गीता है हो रात का रात लीला की याद दिलाती है क्या तो मनोजाशांता गोपियों का मन क्या तो है मन में कौन है ये नहीं गोपियों का मन क्या है तो गोपियों का मन कृष्ण है कृष्ण कृष्ण कृष्ण करते तो मैं तो कृष्ण रूप है कृष्ण कृष्ण करते हुए कृष्ण कृष्ण करते करते तो मैं तो कृष्ण रूप हो गई आप अपने मन को देखो।